धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय इंद्रिय दमन तथा सत्य की रस्सी हो उसमें विचार की मथानी को लपेटकर उससे दही का मंथन किया जाए मथने वाले के रूप में मुदिता वृत्ति का उदय हो मुदिता विचार मथाने दम अधारत्युबानी कितनी कठिन साधना है इन में से हर वस्तु मनुष्य के जीवन में अत्यंत कठिन है इतना करने के बाद तब कहीं विमल वैराग्य का नवनीत प्राप्त होता है तब मथि काढ़ी दे नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता परंतु दीपक मक्खन से तो जलता नहीं है दीपक जलाना हो तो पहले मक्खन से घी बनाना पड़ता है उसके लिए अग्नि जलाइए अग्नि कौन सी है और अग्नि को जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए लकड़ी कौन सी है योग की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और उसमें शुभ और अशुभ कर्मों की लकड़ी लगा दीजिए दोनों को जला दीजिए और तब मक्खन घी में बदलेगा योग अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभा बुद्धि बुद्धिशिरा ज्ञान घृत ममता मल जर जाय विमल वैराग्य के बाद जब ज्ञान घृत बन गया तो भी उसमें कहीं न कहीं ममता का मल शेष रह जाता है लगता है कि हमारा सभी चीज़ों से वैराग्य हो गया पर इस ममता के कण कहीं न कहीं छिपे रह जाते हैं यह ममता कितनी गहराई में छिपी रहती है मानो इसी सत्य का जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने संकेत किया महाराज आप जरा ध्यान से देखिए आप में यह ममता कहां से आ गई लोगों की दृष्टि में धनुष राम के द्वारा टूटा परंतु श्री राम कहते हैं मैंने नहीं तोड़ा लक्ष्मण जी भी कहते हैं प्रभु ने नहीं तोड़ा उनमें न अहमता है और न ममता मैं और मेरा से ऊपर उठना इसी में धर्म का सारा रहस्य छिपा है किंतु परशुराम जी कहते हैं मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और साथ साथ मेरे हृदय में संपत्ति की रंच मात्र भी कामना नहीं है सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ बाल ब्रह्मचारी अति को ही देशित क्षत्रिय कुल द्रोही उन्होंने यह मान लिया था कि श्रेष्ठता ब्राह्मण वर्ण में है और क्षत्रियों को दंड देना उनका कर्तव्य है आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष भी किया जाता है युद्ध भी किया जाता है परंतु उस युद्ध के पीछे जो वृत्ति होनी चाहिए उसके विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसके हृदय में कर्तित्व और फल की आकांक्षा नहीं है वह यदि सारे संसार को मार डाले तो भी उसे पाप नहीं लगता भाव बुद्ध न लिप्यते हिमन लोका न निबध्यते एक सज्जन बोले भगवान ने तो यह बड़ी भयावनी बात कह दी मार देने से प्या पाप क्यों नहीं लगेगा मैंने कहा एक भौतिक दृष्टांत लीजिए दो व्यक्तियों में झगड़ा हो और एक व्यक्ति दूसरे को मार डाले तो जो मारा गया था उसके भाई ने कहा इसने मेरे भाई को मारा है तो हम इसे मारेंगे इस प्रकार बदला लेने के लिए उसने उस मारने वाले को मार डाला परंतु नियम कानून के अनुसार वह पकड़ा गया यह कहकर वह नहीं छूट सका कि इसने मेरे भाई को मारा इसलिए मैंने इसको मारा वह व्यक्ति जब न्यायालय में लाया गया तो न्यायाधीश ने उसे मृत्युदंड दे दिया उसे फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी उसने तो अपने भाई के मारे जाने का बदला लेने के लिए मारा था तो भी उसे सजा मिली परंतु जिस न्यायाधीश ने कैदी को मृत्युदंड दे दिया उसके बदले में तो उसे वेतन भी मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी क्योंकि न्यायाधीश के मन में कोई राग द्वेष नहीं है यह एक भौतिक दृष्टांत है अतः संघर्ष और युद्ध करते हुए भी हमारा मन इस सत्य को न भूले कि यह व्यवहार का जो सत्य है उसके लिए संघर्ष करते हुए भी हम द्वेश के वृत्ति से प्रेरित न हो परशुराम जी ने यह मान लिया था कि सारा अन्याय क्षत्रियों में ही है और उन्हें मार डालना ही धर्म है परंतु अंत में भगवान उन्हें यह बताना चाहते थे कि क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण के रूप में वैश्य के रूप में शूद्र के रूप में और समस्त मानव मात्र के रूप में एकमात्र वे ही तो विद्यमान है भले ही बीज का सारा उतार चढ़ाव था पर इसकी परिणति कैसी सुंदर हुई अखंड से प्रारंभ हुआ फिर चापखंड देखकर क्रोध आया और अंत में भगवान राम की बातों पर जब उन्होंने गहराई से विचार किया तो उनकी बुद्धि के ऊपर का आवरण दूर हो गया हम ईश्वर के अंश ही हैं पर हमारी बुद्धि पर एक आवरण छा गया है उसी को दूर करना है बुद्धि का यह आवरण दूर हो जाने के बाद उन्हें कैसा आनंद आया सुनिमृदूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परसुधर के बोले हे राम इस धनुष को हाथ में लो और जरा खींच कर तो दिखाओ भगवान राम ने हाथ नहीं बढ़ाया धनु स्वयं खींचा हुआ चला गया राम रमापतिक धन लेहू खहु मिट मोर संदेहू चाप तापया पोह चल गय परशुराम मन विसमय भय परसुराम जी ने कर्तृत्व रहित भगवान राम से मानो पूछा था तुम जो कहते हो कि धनुष तो छूते ही बिना तोड़े ही टूट गया यह भला कैसे संभव है तुमने तोड़ा होगा तभी तो टूटा होगा भगवान ने दिखा दिया महाराज धनुष बिना तोड़े भी टूट सकता है और बिना खींचे भी खींच सकता है यह केवल देखने और दिखाने का ही खेल है यह सत्य जब उन्होंने परशुराम जी को दिखाया तो वे इतने आनंदित हुए ऐसा बढ़िया समर्पण हुआ कि बोले यह धनुष तुम ले लो किसी ने परशुराम जी से पूछा आपको पराजय का अनुभव नहीं हुआ बोले नहीं आनंद का अनुभव हुआ बोले जिस धनुष को मैंने इतने दिनों तक कंधे पर ढोया और जिसका रावण के वध के लिए उपयोग नहीं कर सका उस धनुष को ईश्वर ने ईश्वर के पूर्णावतार ने ले लिया तो मेरा भार हल्का हो गया उन्हीं के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होगा यह अंतिम विजय की चरम स्थिति है चरम धर्म की स्थिति है कि समर्पण की पराकाष्ठा हो जाए इसमें वर्ण आश्रम आदि का सारा अभिमान नष्ट हो जाता है धर्म के इस क्रमिक विकास के संदर्भ में दो वाक्यों में ही गुरु वशिष्ठ कहते हैं यह तो धर्म की बहुत बड़ी गुत्थी है निर्णय ही नहीं हो पा रहा है राम बोले जो भरत कहेंगे मैं वही करूँगा भरत बोले जो राम कहेंगे वह मैं करूंगा। यह धर्म का और भी परिष्कृत रूप हो गया वही कीजिए जिससे सबका धर्म भी रह जाए और सबका हित भी हो महाराज जब कीजिए जिये सब कर धर्म सहित हित हो सबका धर्म रह जाए इसका क्या अर्थ है भीष्म बोले यदि मैं भगवान से शस्त्र न उठवा दूं, तो मैं गंगा पुत्र नहीं शांतनु का पुत्र नहीं अगले दिन भगवान ने शस्त्र उठा लिया लोग हंसने लगे भीष्म सत्यवादी है पर श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की और छोड़ भी दिया वस्तुतः धर्म तो भगवान कृष्ण में ही था क्योंकि भीष्म के लिए तो यह संभव ही नहीं था कृष्ण साक्षात ईश्वर है अतः उनकी प्रतिज्ञा भला कौन तुड़वा सकता था भगवान ने धर्म की सर्वोच्च व्याख्या कर दी उनको लगा कि यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भले ही सत्यवादी सिद्ध हो जाऊं, परंतु लोग भीष्म को असत्यवादी मान लेंगे इसमें धर्म की जीत कहाँ हुई मैं भले ही असत्यवादी मान लिया जाऊं, परंतु भीष्म सत्यवादी सिद्ध हो भगवान कृष्ण की धर्म दृष्टि कैसी उत्कृष्टतम रही होगी वे बोले नहीं नहीं मुझे सत्यवादी नहीं कहलाना है लोग भीष्म को ही सत्यवादी कहें इस पर भीष्म इतने गदगद हो गए कि श्री कृष्ण शस्त्र लेकर दौड़े तो उन्होंने शस्त्र रख दिया और हंसने लगे बोले महाराज मैंने थोड़े ही आपसे शस्त्र उठवाया यह तो मेरी बात रखने के लिए आपके शील ने शस्त्र उठवा दिया यदि आपने मुझे मारने के लिए शस्त्र उठाया हो तो मार डालिए तब सचमुच ही पता चल गया उन्होंने मारने वारने के लिए शस्त्र नहीं उठाया था महाभारत काल में धर्म की परिणति केवल श्री कृष्ण के जीवन में है परंतु रामायण काल में भगवान राम को भी यही चिंता है भगवान राम कैसा अनोखा वाक्य कहते हैं बोले भरत मैंने सुना है कि तुम मुझे लौटाने हेतु आए हो तो कोई बात नहीं है मेरा सत्य जाए तुम्हारा सत्य रहे तुम कहो तो लौट चलो भरत कहें सु भलाई देवता बेहोश होने लगे हे राम अब क्या होगा अब भरत कहेंगे और राम लौट जाएंगे लेकिन भरत जब खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा महाराज आपको संकोच में डालकर मैं अपने सत्य की रक्षा करूं ऐसा नहीं होगा आप जिसमें प्रसन्न हो वही कीजिए जय ही प्रभु प्रसन्न मन होइ करुणा सागर की जीई यहाँ धर्म का एक नया अर्थ मिलता है श्री राम को भरत जी के धर्म की चिंता और भरत जी को श्री राम के धर्म की चिंता यही धर्म की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है केवल व्यक्ति का नहीं सब का धर्म और सब का हित होना चाहिए इस प्रकार सभा समाप्त हुई कि देवता भरत को धन्य धन्य कहने लगे और श्रीराम की जय के नारे लगाने धन्य भरत जय राम गोसाई देवता सबसे अधिक भरत से ही डरते थे परंतु जब वे नारे लगाने लगे तो क्रम उलट दिया पहले कहना चाहिए राम की जय और उसके बाद भरत की जय उन्होंने दोनों के लिए दो शब्द चुने धन्य भरत और जय राम गोसाई पहले कहा धन्य है भरत और फिर कहा जय हो राम की किसी ने पूछा क्रम क्यों बदल दिया और दोनों के लिए शब्द अलग अलग क्यों चुने देवताओं ने कहा श्री राम वन में रह गए तो यही लगा कि राम की जीत हो गई राम के सत्य की जीत हो गई परंतु धन्य तो भरत हैं जिन्होंने राम को जिताया वे यदि कह देते लौट चलो तो क्या होता अतः पहले प्रणम्य तो भरत ही हैं इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत तुम जो समझोगे कहोगे और करोगे वही धर्म का सार हो जाएगा समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग हो सोई आज इतना समय खींच गया और कुछ विलंब हो गया रामायण की यह परंपरा है कि विलंब नित्य तो न हो परंतु एकाद दिन अवश्य हो सारे कर्मों में तो समय का ध्यान रखना चाहिए परतु जब श्री राम का जन्म हुआ तो बेचारा सूर्य ही एक महीने तक रुक रह गया रुका रह गया भला सोचिए कि समय का भान कहाँ रह गया उधर भगवान राम गुरुजी से कह कर गए लक्ष्मण जी को ले जाऊंगा तो नगर दिखा कर तत्काल ले आऊंगा नगर दिखाए तुरत तो ले आऊ परंतु गए तो लौटने में देरी हो गई डर लगा गुरुजी से तो मैंने कह दिया था कि जल्दी लौटूंगा। वे कहेंगे तुमने कहा था जल्दी लौट कर आऊँगा और इतनी देर से आ रहे हो क्या यही तुम्हारा सत्य है देर भी क्यों नहीं लगती क्योंकि जनकपुर के सभी बालक उन्हें अपने अपने घर ले जा रहे थे सही तनेह जाए दो भाई जब सबके घर जा चुके तब याद आया कि गुरु से मैंने कहा था कि जल्दी आऊँगा डर के मारे गुरु जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए गुरु जी हंसे बोले देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था जब तुमने कहा कि नगर दिखाकर तत्काल ले आऊंगा तो मैंने कह दिया था हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे सुनी मुनि बचन सी कसन राम तुम रा तुमने पूछा आज्ञाली यह मर्यादा और धर्म के अनुकूल है परंतु वह आगे जो तुमने कहा नगर दिखाकर तत्काल ले आऊँगा तो उस पर मुझे विश्वास नहीं था क्यों बोले मैं जानता था कि तुम चाहे जितने भी बड़े धार्मिक हो मर्यादा मय हो परंतु प्रेम के वशीभूत होकर अपने सेवकों को सुख देने वाले हो धर्म से तु पालक तुम ताता सेवक सुख दाता यह जब यह सामने आवेगा तो तुम धर्म को अवश्य भूलोगे मर्यादा को अवश्य भूलोगे और वही हुआ श्री सीता जी के साथ भी यही हुआ जब ये श्री राम को देखती हैं तो सखियों ने पहले तो कहा नेत्र खोल कर देखिए और जब वे देखने लगी तो सब कुछ भूल गई शख्सियों को डर लगा कि विलंब हो रहा है अब क्या होगा ना क्या कहेगी क्यों इतनी देर लगा दी तब वे बोली कल इसी समय यहाँ फिर आएंगे उन आऊब यही बेरिया काली प्रीति रस में थोड़ा विलंब होने में भी आनंद है प्रेम का उदय हो तो काल में भी स्थिति नहीं होनी चाहिए यह श्री सीता जी और श्री राम जी के प्रेम का प्रसंग है अतः इस विलंब को हम लोग भगवत कथा के प्रेमामृत का ही परिणाम मानते हैं